और आज संडे है एक बज चुका है एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और आप सभी को आज छुट्टी भी होगा कई लोग घर पे बैठकर रेडियो का आनंद उठाते हुए और घर में भी अपने छोटे मोटे काम कर रहे होंगे पेंडिंग काम तो चलिए आप पेंडिंग काम पूरा करते हुए रेडियो मधुबन को सुनते रहिए और आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ शांति पुरोहित जी हैं जो कलकटा से बिलोंग करते हैं और सिक्सटी प्लस है पैंसठ साल पूरे कर चुके हैं और वांगड़ नाम का एक जगह है कलकत्ता में जहाँ पर वो रहते हैं और अभी वर्तमान में रिटायर होने के बाद अकाउंट की जो काम है अकाउंटेंट का काम वो करते रहते हैं और उसके पहले उन्होंने बिजनेस किया था और फिर इस फील्ड में बिजनेस करते करते काम करते करते अकाउंटिंग का काम उन्होंने सीखा का और उसे अभी कर रहे हैं भाई तो आप सभी की तरफ से शांतिलाल पुरोहित जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद शुक्रिया शांतिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और बिल्कुल इसी तरह हमारे सभी श्रोता भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने बारे में ज़रूर बताइए जब मैं बचपन से कलकत्ते में जन्म लिया और बड़ा वहीं हुआ हमारे बहुत बड़ा परिवार सात भाइयों परिवार उसमें मेरा पांचवा नंबर है अच्छा अच्छा <laughs> तो वहाँ पर माँ बाप की बहुत लाड लाडवर से प्यार बढ़े हुए और वहाँ पर एक स्कूल है हिंदी मीडियम की श्री महेश विद्यालय जो कलकत्ते की बहुत मशहूर स्कूल है वहाँ से मैंने पढ़ाई की उसके बाद में बचपन खेल खेल बीता अच्छा अच्छा और अच्छा ही था बचपन हाँ। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं क्योंकि घर में सब चीज की समृद्धि थी हमारे घर में हाँ। टीवी और सब थे हमारे घर में और बड़े परिवार होने से मेलजोल भी अच्छा था सबके बीच में डेली बीस थालियां लेते खाने के पीने के हिसाब से हाँ। तो उसके बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो ए, आगे पढ़ने का जो विचार आया तो कलकत्ता में उन्नीस में हम मेरे पिता जी बोले भाई यहाँ कलकत्ता में तो बहुत धमाल हो रहा है वहाँ कम्युनिस्टों का भी जो है नक्सलाइट और बहुत तो इफेक्ट है तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि तुम अहमदाबाद जाओ जहाँ एक बाप ये बड़े हुए रहते हैं उनके पास उनके निर्देश कुछ पढ़ाई भी करो और बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस हम लोग जो वहाँ पर था वहाँ पर वो सीखो तो मैं सुबह कॉलेज जाता रहा और साढ़े छः से साढ़े नौ दस तक कॉलेज होती थी उसके बाद मैं सीधा अपनी जो दुकान थी न्यू मार्केट अहमदाबाद में वहाँ चला जाता तो भाई साहब खाना लिया आते हम हमारे तो खाना खाते हैं बिजनेस सीखता रहा और ठीक पाँच बजे एक हमारे उस बिल्डिंग में रहने वाले बयानी जी थे बुजुर्ग आदमी उनको घर साथ में ले जाते थे अच्छा ऐसे करते पढ़ाई चालू रही और पढ़ाई के दिनों में जब साल में पहला फाइनल एग्जाम होने लगता था तब उनको 20 दिन छुट्टी मिलती थी पढ़ाई कंसर्निएट क्रिएट करने के लिए क्यों आगे कुछ करना था तो भाई साहब बोलते थे कि तुम बिज़नेस सीखो और पढ़ाई में भी खूब ध्यान दो आगे बहुत पढ़ना है तुमको तो आगे के ज़माने में बिजनेस वही कर सकेगा जिसको बहुत पढ़ाई ज्ञान होगा दुनिया का और पढ़ाई लिखाई करेगा तो सब तरह आदमियों से वह वार्तालाप कर सकेगा इस तरह मैंने अहमदाबाद में कॉमर्स से ग्रेजुएसन किया उसके बाद फिर मैं कलकत्ता आया तो मेरे तो मेरे शादी के घर वाले बोले फिर मेरी शादी भी लेकिन मेरे रिलेशन ससुराल जो अपने ससुराल में हमारे ससुर थे वो बहुत पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कहा अभी अभी तुम बिजनेस तो कर रहे हो ठीक है फिर भी तुम्हें कुछ अलग क्वालिफिकेशन कर लेना चाहिए अच्छा सुबह तुम्हारा टाइम बहुत है अभी तो तो वो हमने वहाँ पर लॉ ज्वाइन की कानून की पढ़ाई के लिए मैंने आगे सोचा अच्छा अच्छा, अच्छा।, अच्छा।, अच्छा वहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी वो दो किलोमीटर अंदर ही था तो पैदल जा सकते थे हम तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैंने धीरे धीरे करते बिजनेस करते हुए बिजनेस करते हुए मैंने वहाँ पर वो कानून की पढ़ाई पूरी की लेकिन जब घर में बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था तो मैं कानून की वो प, उसकी प्रैक्टिस में गया नहीं मैं वो बिजनेस भी देखता रहा ऐसे करते जिंदगी निकलती रही और तो आगे लॉ पूरा नहीं किया लॉ पूरा किया लॉ किया अच्छा, सा� और लॉ में जैसे कि दो चीज़ें होती है एक लोगों के लिए इसके लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए दोनों में से कौन सा सीखा ज्यादातर आपने मेरा लॉ में सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ऐसे तो फिर स्पेशलाइजेशन करने के लिए प्रैक्टिस के हिसाब से उन्होंने कोई सब्जेक्ट देना होता है लेकिन मैंने सब पढ़ाई करने बाद में वो, वो काम तो ऐसे आए नहीं लेकिन हमारे अकाउंटिंग का बहुत का बी जो किया था मैंने अच्छा अच्छा अच्छा उसका उसका बहुत फायदा हुआ और कानून का ज्ञान होने से हमको कैसे रिटर्न फाइल करना उसमें क्या क्या क्लाइंट को फ़ायदा हो सकता है इसका ज्ञान मुझे बढ़ा उस तरह से फिर उन्नीस दो हजार सत्रह दो को हम लोग सब जॉइंट फैमिली बिजनेस बंद हो गया तो मैंने फिर किसी हमारे सब मिलने वाले थे उनसे कहा भाई तो बोला मेरे पास आठ दस फाइल है उनका काम अब देखो मेरे साथ में ऑफिस में बैठो काम करो इसमें क्या तकलीफ है तो मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया और अभी वही काम कर रहा हूँ हाँ मेरे <laughs> लौकिक में एक लड़का है <laughs> जो एमबीए किया है और सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेजर है और परिवार में हमारे युगल है मेरे लड़के एक बहू है एक पोता है <laughs> जो क्लास नाइन में भी जाएगा एग्जाम दे रहा है तो अच्छा परिवार अलग ही हम अलग फैमिली पांच आदमी को रहती अलग से रहते हैं टैगोरिया में जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में मैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम अपने जीवन को जीते जीते कभी समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता और ऐसे राजस्थान से मैं बीकानेर से हूँ और हमारे पूर्व जहीं से उठ के आए थे अच्छा एक साल पहले कलकत्ता तो पहले पिताजी हमारे नौकरी किए फिर बिजनेस किए और इतना परिवार को संभाला उन्होंने <laughs> अच्छा राजस्थान में बीकानेर में अच्छा उनका आप... मकान पिताजी बनाया था हम लोग के लिए अभी भी, है? अभी भी है मकान अच्छा अच्छा बारे के चौक में अच्छा वो जाना आना करते हैं जाना आना होता है क्योंकि हमारे लड़के के जो ससुराल है वो बीकानेर से ही है अच्छा अच्छा वो सेल्फ टेक्स ऑफिसर है और लड़के के बहु भी है हमारे बीकानेर में कौन रहते हैं उस मकान में बीकानेर हमारे भाई का लड़का रहता है अच्छा अच्छा देख रेख करता है बिल्डिंग में अच्छा खासा अच्छा मकान बनाया अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं राजस्थान से तो अच्छी बात है और कलकटा में सेटल हुए हैं और वहीं पर आप परिवार के साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ आप टेक्सटाइल बिजनेस करते हुए आपने पढ़ाई किया कानून की और उसमें भी आपको अकाउंटिंग का जो काम है वो अच्छा लगा और आज भी उन चीजों को आप कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें आती जाती रहती हैं और संगीत के साथ आपका कैसा है? संगीत में ऐसे लौकिक संगीत मैं रफी जी मुकेश जी और किशोर कुमार का मैं बहुत अच्छा पसंद करता हूँ सबसे ज्यादा किशोर जी का मैं क्यों प्रशंसा कर रहा हूँ वो उन्होंने हिंदी गानों में हर तरह के गाने गाए और जैसे जो भी राग होती है हर तरह गाने गए तो उनको ज्यादा मैं पसंद करता हूँ किशोर दा को किशोर दा <laughs> उनका कौन सा एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसे तो ही रोमांटिक गांव है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई जिंद कब आएगी तू चलिया तू चलिया क्या है भरोसा आखिर और किसी पे फिर आ जाए आ गया तो फिर तुम पछताओगी तुम मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम चलिए शांतिलाल जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगेगा इस गीत को सुनने के बाद शांतिलाल जी को अच्छा लगता है और किशोर दाह का ये खूबसूरत गाना राजेश का पिक्चराइज किया गया था आराधना फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप हैं 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो करो सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुतु कब आएगी तू? आएगीय जाए ज़िंदगानी कब जा आएगी तू? चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई ऋतु मस तानी आएगी तू बीती जाए ज़िंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया प्यार की गलियां बागों की गलिया सब रंग रलिया पूछ रही है प्यार की गलियां बागों की गलिया की सब रंग रलिया पूछ रही है गीत पन घट में किसी दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुतु मस्तानी कब आएगी तू जाए कब आएगी तू चलिया तू चलिया के पास दिल के दूर से मिल के चैन आए भूल से खिल के पास अदिल के दूर से मिल के चैन आए और कब तक मुझे कर तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंद कब आएगी तू चलिया तू चलिया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 जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत कब आएगी तू आएगीय जाए गानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुतु मस कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कबूआएगी चली आस चली चलिया आ, तू चली चलिया आ, आस चली नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं शांतिलाल जी हमारे साथ हैं जो राजस्थान के हैं लेकिन कलकत्ता में अभी सेटल हुए हैं और उनसे बातें हो रही हैं उनके बारे में हमने जाना उनके परिवार के बारे में जाना उनके परिवार में पाँच लोग हैं और ये पति पत्नी और इनका लड़का बहू और होता इनका है जो अभी नौवीं कक्षा में पढ़ने वाला है तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा चल रहा है बीकानेर में भी उनका मकान है जो दूसरे भाई के लड़के ने संभाल रखा है और यहाँ पर वो अपना बिजनेस भी करते हैं लड़का भी काम करता है और परिवार जो है अच्छी तरह से चल रहा है तो आइए उनसे बातें कर रहे हैं हम लोग शांतिलाल जी से सीफ रनिंग में आप कैसे अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखते हैं क्या करते हैं मैं सुबह एक घंटा अपने शरीर के लिए देता हूँ और संजय बस मेरे घर के सामने मैदान है बहुत बड़ा तो वहाँ पर तीन चार चक्कर लगाता हूँ मैं फिर रामदेव का योगासन करता हूँ और ऐसे बेसिकली मैं आर का भी बचपन से जाना रहा है मेरा तो अभी भी मैं वहाँ पर उनको साथ रह जाऊँ जाता हूँ मैं और थोड़ा तो एक्सरसाइज करता हूँ यहाँ पर जो एक्सरसाइज वो करते हैं उनके साथ सम्मिल होता हूँ रोज सुबह इसीलिए मैं रोग मुक्त तो हूँ आज तक <laughs> अच्छा कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं जैसे रामदेव बाबा का रामदेव बाबा का जो कपाल भारती है प्रमुख तो कपाल भारती में करता हूँ और फिर उसके बाद में श्वास निश्वास ये इस पर जाता है हमारा अनुलोम विलोम करते हैं अनुलम विलोम अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे आपने पढ़ाई पूरा किया तो फिर नौकरी करने के लिए किस तरह से आप मेहनत करते रहे और आपको क्या बनना था नौकरी के लिए कभी नहीं मैं सोचा ही नहीं अच्छा मैं मैं हमेशा सोचता कि मैं ऐसा काम करूँ कि दो तीन आदमी और, और किसी को मैं पास में रखूँ काम के हिसाब से नौकरी का दिमाग कभी आया ही नहीं आज तक मेरे पास क्यों पहले बिजनेस करता रहा तो वहां चार पाँच आदमी रख के काम करता रहा अच्छा, अच्छा, वहा अच्छा, उसके पहले होलसेल दुकान चलाते थे उसके पहले अहमदाबाद में हम काम सीखते रहे बिजनेस है और उसके साथ में पिताजी ने आपको जो है एक दुकान भी डाल के दिया जिसके वजह से आपको कभी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं।, नहीं पड़ी अच्छा <laughs> बिज़नेस करते करते जैसे कि पूरा दिन ही अटेंशन देना पड़ता है ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको क्या बिजनेस करना है कंटाला आ रहा है ना ना ये जो बिजनेस है कपड़े का ये कभी पुराना नहीं होता अच्छा इसमें हर नई जैसे रेडीमेड शर्ट्स है इसमें नया नया आता है, रहता है। तो मैं अपना एक दर्जी था उसको कपड़े के वो था उससे मैं, अपना प्रांड ले करके लेकर के। मैंने कभी कारखाना लगाया नहीं इसके लिए अच्छा, क्योंकि कारखाना लगाने में बहुत बार झमेला है उसमें हा, हा। बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो मैं ट्रेडिंग करूँ या मैनुफेक्चरिंग करूँ दो का भी साथ हो नहीं सकता सही बात है और वहां पर कलकत्ते में ये यूनियन बाजी का का बहुत चक, का बहुत ऐसा वहाँ दस आदमी खर्च हुए वो ऐसा अपनी डिमांड तैयार कर देते हैं <laughs> फिर वो काम ही नहीं कर पाते अच्छा, इसलिए हम हमेशा किसी को जॉब वर्क करके काम कराते थे और अपने ब्रांड नंबर से चालू करते थे तो कस्टमर को पसंद आने पर खोजने पर मिलते नहीं थे और प्राइस हमने अब जो कुछ कर दिया वो वही कपड़ा बिकता था हमारे और डिजाइन नियन निकालते रहते थे ऐसे जो दूसरे से आप करवा करवा लेते लेते थे कर लेते थे अच्छा, अपना, ब्रांड आप अपना ब्रांड खरीद लूंगा तो उसमें उसका नाम चलेगा मेरा नाम चलेगा आपका नाम नहीं चलेगा इसलिए मैं कपड़ा भी शूटिंग से दोनों था तो सब तेरे कपड़े रखते थे तो वो एक साइड भी वो बना लिया और दुकान चौदह फुट थी सात सौ सौ नीचे अच्छा अच्छा तो एस को इसमें जगह भी बहुत थी हमारे पास में तो ज्वाइंट फैमिली था हाँ। तो ब्रेकअप हो गया तो कोई ऐसा मिल गया जो अच्छा, अच्छा। तो है दो दुकान बेच दिया दो हजार उन्नीस चल रहा है ना अभी अट्ठारह चल रहा है ये ये दो हजार नौ में हमने हटा दिया अच्छा अच्छा दस साल पहले दस साल पहले क्योंकि हमारे कुछ भाई एक्सपायर हो गए थे तो उनकी बहुओं को पैसा कुछ दरकार होती थी और फिर ये लाइन पुरानी जैसे हो गई थी क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स आ गए थे हुँ। तो मॉल्स का कंसेप्ट अलग था हमारे तो ये कपड़े दुकान रिटेल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था कंसेप्ट नहीं लोग जाना चाहते थे नहीं तो दूसरा आप कुछ नया बिजनेस भी कर सकते थे ना ऐसा था कि जब भाई लोग बोले कि हमको बेचना है पैसा इकट्ठा करना चाहिए सबको तो मैंने सोचा चलो जो सब लोग चाहते हो वैसे हम करते हैं तो, तो मेरे को उसके लिए पैसे चिंता काम की चिंता थी नहीं मैं तो कोई भी काम कर लूँ जब पढ़ाई मैंने की तो कोई भी काम कर लूंगा मैं तो फिर मैंने ये अकाउंटिंग जॉब चालू किया लोगों का काम कर रहा हूँ मैं अभी दस बार क्लाइंट मेरे पास है।, उतना बहुत है, मेरे के लिए। <laughs> क्या है अच्छा जब बिजनेस करते थे तो उसमें बिजनेस तो एक ही जैसा नहीं रहता कभी नुकसान भी होता है, कभी भी होता है तो नुकसान वाली उसमें नुकसान काम ही नहीं था क्योंकि मैंने अहमदाबाद जब पढ़ाई कर रहा था मैं तो अहमदाबाद मार्केट का बहुत बड़ा स्थान है हाँ, हाँ. तो वहां मैंने हर चीज को सीखा है अच्छा अच्छा वहाँ मील में गया है और बाजार में भी कैसे क्या बिकता है और मैंने चार साल ट्रेनिंग में सब कुछ सीखा मैंने तो मेरे ये ग्रेजुएशन के साथ साथ में ये भी पढ़ाई ठीक हो गई कि टेक्सटाइल बिजनेस कैसे करना चाहिए आदमी को इसलिए कभी आज से नुकसान हुई नहीं मेरे को हुँ, हुँ, उल्टा लाभ भी ला हुआ और कस्टमर पसंद भी करते थे मेरे माल को चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप पहले से उन सारी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को आपने आपकी तरफ से समझा सीखा ट्रेनिंग लिया उसके बाद फिर आपने बिजनेस शुरू किया इसलिए आपको बेनिफिट मिला और उसमें कहीं भी कोई नुकसान आपको नहीं हुआ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अहमदाबाद में जब आप सीख रहे थे तब ये बिज़नेस यहीं करेंगे या फिर अहमदाबाद हमारे सात भाइयों में दो नंबर भाई और तीनों भाई अहमदाबाद शिफ्ट हो गए 1962 हो थे पहले उन्नीस में शिफ्ट हो गए थे तो हमारे पिताजी के कुछ संबंध संपर्क में कुछ गुजराती भाई भी थे तो वो उनको बोलते पिताजी बोलते थे कि आप सब यहाँ कलकत्ता में क्यों रखते हो कलकत्ता कपड़ा मार्केट करना है तो कलकत्ता बम्बई में कुछ काम बढ़ाओ तो फिर मेनली हम लोगों ने अहमदाबाद में काम बढ़ाया अच्छा तो उन्नीस से हमारे दो भाई चले गए थे ऑलरेडी फिर मैं उनके पास रहा और काम सीखा और डीपली सीखा जो हमको दिमाग में था कि इसका और हमको कलकत्ता जाकर ये काम वापस करना है नहीं, नहीं, नहीं। तो कलकत्ता आलरी एक दुकान थी बंद पड़ी थी जैसे तो मैंने उसको एक आइडिया से चालू किया नया काम तो अमदास से लाकर माल बेचता रहा फिर एक बड़ा मिल का हम लोग पास में एक सपोर्ट आया काम के हिसाब से मोहफतलाल मिल तो का तो मोहफतलाल मिल का काम मैंने चालू करो सब भाई साथ में था हमारे हमने लीडिंग पार्ट किया वहां पर काम किया उसमें सफलता ही सफलता मिली ये उन्नीस में जब छोटा भाई तैयार हो गया तब मैं सोचा कि नया और कुछ करूं पिताजी बोले कुछ नया करो तो, तो मैं एक रिटेल स्टोर हाथी बागान में कलकत्ता हूँ जो मैसूर जगह है जहां पर बारह सिनेमा हॉल्स है और चौदह थिएटर्स हैं उनके बीच में वो मार्केट है इसलिए खूब चलता रहा और चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कलकत्ता में आपने रिटेल काउंटर भी शुरू किया उसमें भी अच्छी आपको सफलता मिली और धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई तो फिर आप उन चीज़ों में जैसे समय के साथ हर चीज़ को परिवर्तन करना होता है वैसे आपने फिर जब वक्त आ गया कि परिवार वालों ने आपसे कहा कि हमें दुकान बेचना है और फिर उसका जो अमाउंट है वो हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो वो आपने बिल्कुल वैसे ही किया चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडमोड वन नाइन्टी पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 बिजनेस करने के लिए जो है कलकत्ता चले गए और वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो आइए राजस्थान की कुछ खास बातें अगर आपका जन्म यहीं पर हुआ है आपके खानदानी यहाँ पर से हैं तो कुछ बातें बताई यहाँ की राजस्थान राजस्थान हमारे जाना रहता है बीकानेर संबंध भी ऐसा है कि हमारी लड़की सौ साल वहाँ पर है और रास्ता अच्छा भी लगता है कि उसकी धरती अलग वो सुगंधी है उसकी ये हमारे पूर्व यहाँ रहते थे भले ही हम लोग अपने जीवन यापन के लिए वहाँ कलकत्ता आ गए लेकिन उस भूमि से लगाव रहता है इसलिए हम लोग बीच में लो शादी में जाते रहते हैं वहाँ पर अच्छा शादी ब्याह में जाते रहते हैं और राजस्थान में आप बचपन में रहें कि नहीं बचपन से अभी तक बीच जाता था मैं कोई आठ दस दिन रहे दस बारह दिन रहे ऐसे ही के भी लगा लगाया नहीं मैंने अच्छा अच्छा कोई बिजनेस के वो नहीं किया सिर्फ रहने, रहने के लिए आप आते हाँ कल रहने के शादी में या कोई गया तो सब समाज साथ जाता था मैं वापस कलकत्ता थे <laughs> तो राजस्थान से लोग जो है बाहर क्यों जा रहे थे उसके बारे में कुछ बताइए अच्छा साल पहले राजस्थान में खाली बालू ही थी तो लोग देखें कि यहाँ पर अपने जीवन यापन कैसे चलेगा बिजनेस के अवसर कम थे नौकरी का अवसर भी नहीं था वहाँ पर तो पहले क्योंकि इतना कोई बिजनेस इंडस्ट्री था नहीं तो लोग राजस्थान से लोग काफ़ी दूर कोई बंबई चला गया कोलकाता चला गया कोई मद्रास चला गया कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो फॉर विदेश में भी चले गए अच्छा आपके परिवार में कौन कौन थे जो पहले बिजनेस या फिर इस तरह से काम करने के लिए बाहर निकले हमारे पिताजी दादाजी गए थे लोटा कंबल लेकर के अच्छा कलकत्ता तो वो बिजनेस जानते नहीं थे पढ़े लिखे थे नहीं तो उन्होंने कई जगह एक बनिया का नौकरी की हाँ। उन्होंने यदि जब मर गए तो और पिताजी फिर वो भी नौकरी किए कुछ दिन नौकरी करने में उनका कर मन लगा नहीं तो किसी अच्छे मारोड़ी भाई के पास गए तो वो बोला मैं मेरे पास बहुत काम है तुम काम करो और जो ऐसे एक ऐसा अवसर आया कि वर्ल्ड वार सेकंड फर्स्ट जो हुआ था तो सब लोग कलकत्ता छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पर जितने भी बाहर के जो देश बम गिराने आते थे वो सिटी पर गिराते थे पहले तो पिताजी परिवार भेज दिया परिवार भेजने बाद में वो जो जहाँ पर काम नौकरी करते थे वो बोला भी मैं तुमको कुछ पार्टनरशिप दे तो तुम देखो, जो बिजनेस देखो क्योंकि बिज़नेस अच्छा फ़ायदा हो रहा था कई गुना फायदे हो रहे थे लोगों के तो उन्होंने वहाँ फ़ायदा पार्टनरशिप में कुछ दो पैसा कमाया फिर उन्होंने सब बच्चों को अपना पढ़ा लिखा करके तैयार किया प्रॉपर्टी बनाई वहाँ पर और देश में भी मकान बनाया उन्नीस चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा करा राजस्थान से लोग जो है यहाँ पर नौकरी और बिजनेस नहीं चलता था या नहीं होता था तो इसीलिए लोग दूसरी जगह ढूंढते थे और जहाँ भी उनको समय मिलता था या जहाँ भी उनको सहूलत मिल जाता था वहाँ पर वो करने लगे इसीलिए आप देखेंगे कि बीकानेर या राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में आपको दिखाई देंगे तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में जैसे कि उतार चढ़ाव आते हैं दुख सुख आते जाते रहते हैं तो सबसे ज्यादा जो दुख की बात जो आपके जीवन में आई वो कब और किस ऐसे कोई बहुत बड़ा दुख की बात कोई आई नहीं हु. और छोटे दुख आते हैं तो सभी के जीवन में आते हैं आप किसी भी महान आदमी के देखिए उसके जिंदगी कोई थोड़ा दुख तो आया ही है और उसको उसने फिर उसको पार किया है तो उसकी गणना को करने में फायदा नहीं है ये जीवन का एक अंग है दुख और सुख जिस तरह से एक तो कार्डियोलॉजी मशीन जो होती है वो अप डाउन दिखाई देती है तो उसमें यह बताती है कि भी लाइफ है तो अप डाउन है और लाइफ जब नहीं होती है कोई आदमी शरीर छोड़ कभी कोई आदमी मर जाता है तो उसकी रेखा सीधी हो जाती है फिर वो तो ये इंडिकेट बता रहा है कि सीधी रेखा किसी जिंदगी होगी नहीं वो अपडाउन तो आएंगे ही वो बताती रहती आदमी को <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और खुशनुमा पलों की अगर बात करें तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब और किस लिए सबसे ज़्यादा खुशी तो उसमें मिली कि मैं जब भी कॉलेज की परीक्षा देखे आता था मैं कंफिडेंस होता था पास हो जाऊंगा लेकिन फिर भी अच्छा नंबर मिलते थे मेरे को अच्छा अच्छा मैं पढ़ता कम था पढ़ाई में ज़्यादा मेरे को इतनी लेकिन मेमोरी ये हमारे पुरुष के मिली थी तो वो मेमोरी अच्छे होने से वो हमेशा सफलता ही सफलता मिलती गई तो उस वजह से आपको ज्यादा खुशी होती गई खुशी होती थी। <laughs> कम कम पढ़ाई से अच्छा रिजल्ट आता ना और इसके बाद जो खुशियाँ हैं पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के बाद बिजनेस करते हैं तो अब बिजनेस सफलता भी मिलती रही तो वो खुशी का एक खुशी और मिलती रही कि जो काम कर रहे हैं हाथ से अपने उसमें फायदा ही फायदा हो रहा है <laughs> परिवार भी सुखी है तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन में ये आदमी कोई भी काम करे सफल भी होता रहे तो उसको खुशी का ही पारा छता रहेगा उसका <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं और दुख मतलब बहुत ज़्यादा दुख किसी के आ, हमारे जो माता पिता या फिर हमारे ब्रदर इन लोगों का चले जाने से हमें बहुत ज़्यादा दुख लगता है हाँ एक बात है कि हम लोग जब समझदार बन जाते हैं हर चीज़ का अनुभवी बन जाते हैं फिर दुख दुख भी नहीं लगता हम उसको मैनेज कर लेते हैं तो वो आपके साथ ऐसे ही हुआ कि आपने हर चीज़ को अच्छी तरह से समझा और बिजनेस को भी आपने अच्छी तरह से समझा कि किस तरह से इसका हमको बेनिफिट मिलेगा इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ और खुशी के पल आते रहें आप उसको एन्जॉय करते रहें और मैं चाहूँगा कि आपके परिवार में जैसे आपने अपने पोते के बारे में बताया तो पोता का और आपका कैसा समन्वय है उनके साथ कैसी आपकी बनवा सुंदर समय है समन्वय है अभी इन दिनों मेरा पोता तो पहली क्लास से कंप्यूटर सीख रहा है तो मैं कभी कहीं कोई चीज़ समझनी होती है तो जैसे एनिमेशन करना वो करना तो मेरे को बताता है भाई आप ऐसे दादी ऐसे करो दादी ऐसे करो तो ऐसे हमको लगता है कि हाँ हमको इस मामले में वो मदद कर रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि जिस जगह पे आप रहे जैसे आपने कहा बारह टॉकीस हैं और कुछ टेचर्स आपने बताया जिस मार्केट में आपने तीस साल बिजनेस चलाया है वो एरिया के बारे में बताइए जिस एरिया में आपने बिजनेस किया मेरी फैमिली का बिजनेस उन्नीस में मैंने भारतीय बागान एरिया में एक रिटेल कपड़े की दुकान की थी और टोटली इस ढंग काम होता रहा कि जो आदमी काम करे थे और मन काम करे तो मैंने ये सिस्टम बनाया था कि उनको नौकरी भी मिलेगी और प्लस इंसेंटिव भी मिलती रहेगी जैसे वो काम के लिए हमसे अग्रह रहेंगे तो कम से कम आदमियों के बीच में रहते हुए हमने अच्छा से अच्छा सा बिजनेस किया है और वहाँ के लोग कस्टमर से भी हमारा अच्छा रिलेशन रहा उनको ये बोलते थे कि आप हम जब बैठते थे अपनी सीट, सीट पर तो हम अपने मालिक नहीं समझते थे उनको बोलता था मैं भई आपकी दुकान है आप आइए और अच्छा कपड़ा मिले तो हमको धन्यवाद दीजिए काम दाम ठीक मिले तो उसके लिए मुझे धन्यवाद दीजिए क्वालिटी अच्छी हो तो मेरे को धन्यवाद दीजिए ख़राब हो तो हमको जरूर कंप्लेंट करिए जिसको मैं उससे सुधार करने के लिए प्रेरित रहूँगा मैं ये पूछ रहा था कि उस एरिया में क्या क्या चीज़ें और थी जगह पर आपका दुकान था उस एरिया में हाथीगंज एरिया में वहाँ पर बारह तेरह सिनेमा हॉल है सिनेमा हॉल अभी तो कम हो गए इन दिनों में उनका सिनेमा का फैशन कम हो गया है बाकी जब मैंने उन्नीस 19 सौ में दुकान चालू की थी तो बारह से सिनेमा हॉल थे और आठ दस ये अपने नाटक ग्रह थे वहाँ पर अच्छा। तो ये वहाँ की बंगाल की कल्चर रहती है वहाँ नाटक लोग देखते हैं और वही रियलिटी है पिक्चर तो एक बार प्रक्रिया कर दिया गया उसको बारह लोग देखते रहेंगे नाटक में क्या होता है कि वहाँ जो एक्टर खड़े होते हैं उनको प्रजेंट करना बहुत बो, मेहनत लगती है लेकिन फिर भी वो एंजॉयल होता है आदमी का हम्म हम्म लाइवनेस रहता रहता है। रहता है, जी जी जो नाटक देखने जाते हैं हाँ। वो उसको एन्जॉय कर हाँ, कर करने नहीं जाते हैं कमियाँ निकालने जाती है क्योंकि वो जब उस वो जब भूल करेगा तो एक्सपेक्टेड जो देखने वाला हंसते हैं उसके लिए कोई उनको ब्लेम नहीं करते हैं नाटक नाटक में जो है व्यक्ति की एक मेहनत है उसकी कला पूरी तरह तो तो तो तो से लोगों के सामने और कोई एक्टर बीमार पड़ जाता तो वही प्ले करने के लिए दूसरा आपने कितने नाटक देखे वहाँ पर मैंने दो तीन नाटक देखे बंगला में जो बंगला वहां के हम लोग रहते तो बंगला जानते हुए समाधान बोलकर नाटक था वहाँ पर वहाँ पर डेढ़ साल तक स्टार थिएटर में चला अच्छा अच्छा वो दुकान के बगल में था वो मैंने देखा बहुत सुंदर लगा वो समाधान में ये ये था कि हर चीज का समाधान है हर समस्या का समाधान है उस नाटक के अंदर यही दिखाया गया था उसके बाद मैंने वहाँ एक नाटक देखा बंगला ना, नाटक देखा गुरुदक्षिणा बोल के एक तो नाटक था वो गुरु दक्षिणा में गुरु को इतना सम्मान देना चाहिए और उसका वो सम्मान ही उसके लिए किया है कि उसका दान है गुरु का दान है तो ऐसे भी बंगाल के लोग ना कल्चरल होते हैं वो नाटक में सिनेमा में और म्यूजिक में उनकी लगाव ज्यादा होती है तो इसलिए पूरे विश्व में फैला है खाली हिन्दुस्तान में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए शांतिलाल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी कलकत्ता के बारे में पुराना कलकत्ता कैसा था उसके बारे में आपने बताया है चलिए आगे अब हम लोग जानेंगे कि अब नया कलकत्ता कैसा है उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुने हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुर रहो कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में शांतिलाल जी हमारे साथ हैं शांतिलाल पुरोहित जो खास राजस्थान से बिलोंग करते हैं और बिजनेस और व्यवसाय के लिए वो खास कलकत्ता पहुँचे और वहीं पर अभी इस्टैब्लिश है और उन्हीं से जानते हैं जैसे उन्होंने कहा कि कलकत्ता में खास लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं संगीत ड्रामा वगैरह सब कुछ उनके लिए अच्छा वो करते हैं और उन्होंने कहा कि उस समय जब वो बिजनेस करते थे उस समय 12 थिएटर और कुछ 12-13 जो है नाटक ग्रह थे इतने सारी चीज़ें अगर एक जगह पे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो लोग हैं वो संगीत के साथ या ड्रामा नाटक के साथ कितने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं वो पता चलता है शांतिलाल जी मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे आपके समय में और अभी वर्तमान में वहाँ पर जो डिफरेंस है क्या चेंजेस आए उसके बारे में बताइए अभी सबसे बड़ा चेंज आया कि कलकत्ता एयरपोर्ट जो अभी नया बना है वो वर्ल्ड क्लास अच्छा सुंदर बनाया गया है वहाँ पर सबसे बड़ी सस्ता है कि वो खाने पीने और साथ में एक ऐसा स्टॉल बनाया गया है कि अपने बंगाल की जितनी मिठाइयाँ हैं वो एक ही जगह पर मिल जाएगी आपको अच्छा। जैसे केसी दास का रसगुल्ला है उसका बहुत फेमस है और, और इसका संदेश है गुड़ का संदेश बनते हैं जितने भी नामी ग्रामीण वहाँ दुकानदार है सब लोग उस दुकान में सप्लाई करते हैं माल की और वहाँ से वहाँ पर एयरपोर्ट पर विदेश से देश जो आदमी जाते आते रहते हैं और उनको लाइक करते हैं क्योंकि एक जगह पर सब मिल जाता है उनका अच्छा अच्छा संदेश की जो वहाँ की छेने की मिठाई संदेश होती है वो बहुत ही सुंदर होती है यहाँ उसमें घी की मात्रा मतलब बिल्कुल नहीं होती और क्या क्या चेंजेस और उसमें संदेश में भी बहुत तरह की क्वालिटी आती है जैसे गुड़ का संदेश ठंग टाइग बनाते हैं उसके बाद एक फ्रूट का वो लोग एक ठो रस निकाल करके कंडेंस करके उसमें संदेश में डालते हैं तो एक चीज़ नई टाइप की थी चीज़ है वो आप संदेश खाओगे तो उसमें अपने फल का भी रस उसमें मिल, मिल मिलेगा मिलेगा तो ये सब चीज़ें जो है ना वो कलकत्ते में दिखने मिलेगी आपको और जगह नहीं मिलेगी अच्छा <laughs> चलिए कलकत्ता की मिठाई के बारे में कलकत्ता रसगुल्ला के लिए बहुत फेमस है अच्छा रसगुल्ला के लिए उतने सॉफ्ट होते हैं कि दबाइए है तो अब रू जैसे होते हो एकदम खा अच्छा अच्छा खाने में रूल जैसे होते हो <laughs> तो हमारे श्रोता सब मांगने लगेंगे आपसे सभी हाँ तो ठीक है आवे तो उनको सबको एक एक खिलाऊंगा मैं <laughs> चलिए और क्या बदलाव है वहाँ बदलाव भी है एयरपोर्ट साथ में क्या कि उसके आसपास पास जो जगह है जैसे वी आई पी रोड है जो एयरपोर्ट से कनेक्टेड है और रस्ते बहुत सुंदर बड़े बड़े कर दिए गए जैसे सब ट्रैफिक आराम से जाने आ सके ट्रैफिक जाम नहीं हो और वहाँ पर एक तो ओवर भी बनाया गया है दमदम पार्क से जो टैगोरी के पास उतरता है तो लोग जिसको सीधा एयरपोर्ट जाना हो उस फ्लाई का उपयोग करें और जल्दी से पहुँच जाते हैं हवाई जहाज़ के पास में यात्रा कर सकें अच्छा कलकत्ता में टूरिज्म के हिसाब से कौन कौन सी चीजें देखने लायक कलकत्ते में टूरिज्म हिसाब से विक्टोरिया मेमोरियल एक है और लोग वहाँ पर देखने के लिए आते हैं अंजाग्राउंड रेलवे जो हिंदुस्तान एक ही जगह पर अभी तक तो बनी हुई है अच्छा अंडरग्राउंड रेलवे रेलवे ट्रेन जो है हाँ। और उसका टोटल तो, अभी तक अट्ठारह किलोमीटर है अभी जो नया एक्ट उन्नति हुई है कि सॉल्ट लेक से हमड़ा जाने के लिए भूगर्भ रेलवे का चालू हो रही है उसके लिए अभी बड़े बड़े इंजीनियर लोगों ने नया काम किया है कि वो गंगा नदी के नीचे सस्ता बनाया है जो क्योंकि बीच में जब पानी का गंगा नदी आए तो उसको क्रॉस करने के लिए वो ट्यूब वेल से ही क्रॉस कर लेगा अपना वो बन चुका है उस उसका हो जाएगा साल दो साल स्टार्ट भी हो जाएगा अच्छा अच्छा वो बहुत इंजीनियर बहुत मेहनत की उसके लिए अंडरग्राउंड पूरा बनाना ट्यूब के लिए जो अपने आप में अलग है अपने अलग, आप में अलग है वो जमीन के नीचे बनाना है और कौन सी जगह है जो देखने लायक है कलकत्ता कलकत्ता में, में देखिये ताराग्रह तारा, तारा मंडल है वहाँ पर बिरला जी का तारा मंडल जो बनाया गया है बहुत ही पुराना है और देखने लायक है कि अपने ग्रहों के विषय में कुछ जानकारी वहाँ मिलती है और रविन्द्राथ ठाकुर का एक तो शांति निकेतन जगह बनाया हुआ है कलकत्ता के पास में है वो विश्व की सबसे ख्यातिप्रद ख्याति मिली हुई विश्वविद्यालय है वहाँ पर क्लासे पेड़ के नीचे भी अभी लगती है अच्छा। मैंने ओपेन लगती है क्लासे जो लगती है, है। वहां से विश्व में सब पढ़ने के लिए आती है यहाँ पे इंदिरा गांधी बचपन वहाँ पढ़ी हुई है अच्छा और <laughs> उसके विश्वविद्यालय के यह नियम है उसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम है उसका मेन जो फंड से आर्थिक सहयोग मिलता है वो दिल्ली के सेंट्रल से मिलता है उसको चलाने के लिए वहाँ फीस बहुत कम से कम है और वहाँ आर्थिक पढ़ाई होती है आर्ट कल्चर साइंस सब तरह की पढ़ाई होती है वहाँ पर आप गए हैं वहाँ पर हम गए हैं वहाँ पर वहाँ से गए पूरा देखा मैंने फिर रविन्द्राथ ठाकुर जी ने गीतांजलि जो किताब लिखी है कविता की है संकलन था मैंने वहाँ खरीद के लाया हूँ मैं अच्छा जी मैं कभी पढ़ता हूँ उसको मैं अच्छा अच्छा जो <laughs> तो गीतांजलि के लिए उन्होंने रविन्द्राथ उन्हों, ठाकुर को एक अवॉर्ड मिला था नोवल पुरस्कार मिला था तो उसका एक फोटो भी वहाँ रखा हुआ है विश्व विश्वविद्यालय में आज तक किसी हिन्दुस्तान में किसी को भी ये ऐसा लिटरेचर के लिए अवार्ड नहीं मिला है ये रिकॉर्ड एक्ट हुआ है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कलकत्ता के बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से कलकत्ता का जो बाहरी रूप है या फिर उसमें टूरिज्म की जो बात है आपने बताया वो सारी चीज़ें उन्होंने मन की आंखों से देखा है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं वक्त हो गया इजाज़त का जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे मेरे को एक मैसेज सबको देना है कि कलकत् जीवन में एक बार कलकत्ता ज़रूर आइए अच्छा। क्योंकि वहाँ पर बहुत सी कल्चरल चीज़ें देखने लायक है जैसे विक्टोरिया मेमोरियल है और कई अच्छे अच्छे पार्क भी बनाए हुए हैं घूमने के लिए और शांति निकेतन है और साथ साथ में वहाँ की जो पहले पढ़ाई होती थी वर्ल्ड क्लास एक नंबर की पढ़ाई थी अभी ऊपर नीचे जो होता रहता है पढ़ाई के लिए फिर भी कोई जमाने में आज से बीस तीस साल पहले मैंने हिंदुस्तान उसका नाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का वहां से ग्रेजुएशन करना उसका नाम होता था शांतिलाल जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आपने कहा कि एक बार कलकत्ता जरूर घूमना चाहिए ताकि वहाँ का दूसरा मैं वहाँ की एक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ जी वहाँ परिसकॉन का जो मेन हेडक्वार्टर है मायापुर वो भी कलकत्ता से करीब एक दो किलोमीटर दूर है वो भी देखने लायक है वहाँ पर अभी एक नया हॉल बना है जो फोर्ड कंपनी का माल, मालिक जो अमेरिका के मालिक है वो इस्कॉन के लाइफ मेंबर है उन्होंने वहाँ पर पूरा योगदान देकर के आर्थिक योगदान देकर बनाया है तो वो इस्कॉन का लाइफ में इसकॉन का जो बनाया टेंपल वो देखने लायक है वहाँ बहुत लोग देखने आते हैं मायापुरी में जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो इसी के साथ चलिए अब बहुत सारी बातें हमने सुनी शांतिलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी में आए आप और अपने जीवन के कुछ खास अनुभव हमारे साथ शेयर किया और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया <laughs> मधुबन को भी जी जी चलिए श्रोताओं आज के सलामी जिंदगी में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो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 I uh know. -huh. खुश नेता